अपने को अपने शरीर शरीर शरीर रखने के के के लिए की की का आधार लेना पड़ता है। है? क्या क्या ऐसे किसी रस बिना भी संभव किस में आवश्यकता या छठवें भी शरीर को टिकाये रखने के लिए रामकृष्ण को भोजन का बहुत शौक था जरूरत से ज्यादा कहना चाहिए दीवानित ब्रह्मचर्चा भी चलती रहती और बीच बीच में उठकर वो चौके में जाके शारदा को पूछ भी आते थे क्या बना फिर लौट के ब्रह्मचर्चा शुरू कर देते। शारदा तो परेशान थी जो भक्त उनके निकट थे वो भी परेशान थे कि किसी को पता चले तो बड़ी बदनामी असल में गुरुओं की चिंता शिष्यों को बहुत ज्यादा होती भारी चिंता उनको होती है कि गुरु की कहीं बदनामी ना हो जाए कि कहीं गुरु को ऐसा ना कोई कहते कहीं वैसा ना कोई कहते आखिर रामकृष्ण से पूछा ही गया कि जरा शोभादायक नहीं क्या आप बीच ब्रह्मचर्चा छोड़ के और भोजन चर्चा में पड़े ये उचित नहीं मालूम होता और आप जैसे भूमिगा के आदमी को क्या भोजन रामकृष्ण ने जो कहा वो बहुत हैरानी का था रामकृष्ण ने कहा कि शायद तुम्हें पता नहीं और तुम्हें पता भी कैसे होगा मेरी नाव के सभी लंगर खुल चुके हैं और मेरी नाव ने सारी खूंटियां उखाड़ ली और मेरी नाव के पाल हवाओं से भर गए और मैं जाने को खड़ा एक खूटी मैंने संभाल के गाल रखी ताकि नाव छूट ना जाए। और जिस दिन मैं भोजन में रस न लूं, तुम समझ लेना कि मेरे मौत को अब तीन दिन बाकी रह गए उस दिन में मर जाऊंगा क्योंकि मेरे और कोई कारण नहीं रह गया लेकिन तुमसे मुझे कुछ कहना है और तुम्हें मुझे कुछ पहुंचाना है और तुम कुछ है मेरे पास जो तुम्हें मैं देने के लिए आतुर इसलिए मेरा रुकना जरूरी ना तो मेरी जाने को तैयार है लेकिन मेरी नाम कुछ संपदा है जो मैं किनारे के लोगों को दे जाना चाहता हूं लेकिन किनारे के लोग सोए हुए उनको जगाऊं तब उनको संपदा लेने को राजी करूं और उनको ये भी समझाने के लिए राजी करूं कि यह संपदा है क्योंकि वो किनारे के लोग नहीं जानते कि संपदा वो समझतेचरा है वो कहते हैं कहां की बात में उलझा रहे हैं हमें सोने थे हमें अपने बिस्तर पर बहुत आनंद आ रहा है। तो मैं किनारे के लोगों को राजी कर लू और ये संपदा जो मेरी नाव में तो वक्त आ गया इसलिए खूटी ठोक के रखी इसलिए मैं भोजन में रस लिए ही चले जा रहा हूं ये भोजन मेरी खूटी और जिस दिन मैं भोजन में रस न लू तुम समझ लेना कि तीन दिन बाद में मर जाऊंगा उस दिन किसी ने बहुत गंभीरता से ये बात नहीं की अक्सर ऐसा होता है ऐसा होता है कि बहुत सी बातें गंभीरता से नहीं ली जाती और रामकृष्ण बुद्ध या या महावीर की जिंदगी में सभी की जिंदगी में ऐसे मामले हैं जो कि गंभीरता से लिए गए होते तो दुनिया का बहुत लाभ हो सकता था लेकिन वो कभी गंभीरता से नहीं लिए गए क्या समझा गया, चार गया कि रामकृष्ण एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एक व्याख्या दे रहे एक बात समझाने के लिए कर दी भक्तों के मन में सख्त तो राय होगा कि इसे भोजन करना चाहते हैं और एक तरकीब निकाली कि हमको समझा भी दे और अब, अब कोई दिक्कत भी नहीं रही और कुछ कठिनाई भी नहीं रही लेकिन यही हुआ एक दिन शारदा लेके गई भोजन की थाली रामकृष्ण लेटे थे कमरे में वो करवट ले ली उन्होंने वो जो तो थाली आती थी उठकर खड़े हो जाते थे थाली देखने लगते थे क्या क्या है उनकी करवट लेना उसके हाथ से थाली छूट के गिर पड़ी वो चिल्लाने रोने लगी लेकिन रामकृष्ण कहा क्या हो आप खूंती उखाड़ लीग आखिर कब तक मैं खुंती को कराया पड़ा रहूंगा ठीक तीन दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई ये पूछ रहे हो कि क्या बिना रस के कोई ऐसी आत्मा इस पृथ्वी पर रुक सकती है पांचवें शरीर तक इस पृथ्वी का ही कोई रस चाहिए नहीं तो नहीं रुक सकती पांचवें शरीर तक इस पृथ्वी पर कोई खूंटी चाहिए नहीं तो नहीं रुक सकती पांचवें शरीर तक पांच इंद्रियों में से किसी एक रस को पकड़ के उसे ठोक के रखना पड़े पांचवे शरीर के बाद रुक सकती है उस रुकने की हालत में कुछ दूसरी बातें काम करेंगी के किसी रस को बचा रखने की कोई जरूरत नहीं है उस हालत में अब जरा दूसरी बात है जो थोड़ी लंबी करनी पड़े लेकिन थोड़े से में समझ लें पांचवें शरीर के बाद अगर किसी आदमी को रुकना हो जैसे महावीर रुकते हैं या बुद्ध रुकते हैं या कृष्ण रुकते हैं तो इनके लिए इस जगत से मुक्त हुई आत्माओं का दबाव काम करता इस जगत से मुक्त हुई चेतनाओं का दबाव काम करता इन पर ऊपर से आग्रह और दबाव थियोसोफी ने इस संबंध में बड़ी खोज की थी बड़ी महत्वपूर्ण खोज की थी और वो खोज यह है कि बहुत आत्माएं जो मुक्त हो गई है जो लीन हो गई जो पहुंच गई है जहां पहुंचना होता उनका दबाव किसी ऐसे आदमी को थोड़ी देर रोकने के लिए काम करता है ऐसा उदाहरण के लिए ऐसा समझे नाव छूटने के करीब है अब इस, इस पर कोई खूंटी नहीं रह गई लेकिन किनारे उस किनारे के लोग चिल्ला रहे कि थोड़ी देर और रुक जाओ उस किनारे के लोग कह रहे हैं कि थोड़ी देर और रुक जाओ इतनी जल्दी मत करो उस किनारे की आवाजें रोकने का कारण बन सकती लेकिन महावीर हो बुद्ध कृष्ण को इस तरह की आवाजें काम कर सकें रामकृष्ण के समय तक आते आते हालतें बहुत बदल गई बहुत मुश्किल की हो गई असल में उस किनारे के लोग इतने दूर पड़ गए हैं हमारी सदी से जिसका कोई हिसाब नहीं उनकी आवाजें पहुंचना मुश्किल हो गई किनारे फैलते चले गए फासला बड़ा होता चला गया एक सात्य नहीं रहा जैसे समझे कि महावीर की जिंदगी में एक सातत्य उनके पहले तेईस तीर्थंकर हो गए उस परंपरा के उस व्यवस्था के, जिसके महावीर चौबीस में उनके पास तेईस कड़ियां हैं आगे और जो तेईस महा आदमी है वह बहुत करीब है महावीर से ढाई सौ वर्ष पहले गुजरा जो पहला आदमी वो तो बहुत दूर है लेकिन तेईस आदमी हैं बीच में वो एक दूसरे के सब पास और महावीर के पहले जो आदमी गया है उस किनारे अब तुम्हें जान के ये हैरानी होगी तीर्थंकर का मतलब होता है तीर्थ का मतलब होता है गांठ तीर्थंकर का मतलब होता है जो इसी घाट से पहले उतरा और कोई मतलब नहीं होता तीर्थ का मतलब होता है घाट इसी घाट से जो इसके पहले उतरा इस घाट से तेईस तीर्थंकर पहले उतर चुके उनकी एक सुसंबद्ध व्यवस्था है भाषा उस लोक में बोली जाने वाली भाषा और प्रतीक और सूचनाएं और संकेत सब तो चौबीस महा आदमी किनारे पर खड़े होकर इन तेईस के द्वारा आए हुए संदेश को सुन पाता है समझ पाता है पकड़ पाता है आज जैनों में एक आदमी नहीं है जो कि उस परंपरा के एक शब्द को भी पकड़ ले। आज महावीर को मरे हुए 2500 साल हो गए इन 2500 साल में गैप भारी है भारी क्या अगर कोई चिल्लाए भी महावीर वहां से तो भी इस किनारे पे कोई आदमी उस भाषा को समझने को नहीं पच्चीस सौ साल में सारी भाषा बदल गई संकेत बदल गए और उस जगत के संकेतों का को कोई सिलसिला नहीं रहा किताबें हैं जिनको जैन साधु बैठ के पढ़ते रहते हैं और उनको कुछ पता नहीं कि और क्या हो सकता है अभी पच्चीस सौ जन्मतिथि मनाने की तैयारी करेंगे शोरगुल मचाएंगे झंडे निकालेंगे जय महावीर करेंगे तो महावीर की आवाज को पकड़ने का उनके पास अब कोई व्यवस्था नहीं रहेगी और एक भी आदमी तैयार नहीं है जो पकड़ ले जनियो के पास नहीं इतर जनियो के पास हो भी सकता है ठीक ऐसे ही हिंदुओं के पास एक व्यवस्था थी ठीक ऐसे ही बौद्धों के पास एक व्यवस्था थी लेकिन रामकृष्ण के वक्त तक कोई व्यवस्था नहीं थी पर रामकृष्ण के पास कोई सूत्र नहीं था कि उस पार्क की आवाज के कारण वो रुके इसलिए एक ही उपाय था कि इसी किनारे पर खिली ठोक कर रुक और सकते उस तरफ से कोई दबाव पता नहीं चलता दुनिया में दो तरह के लोगों ने काम किया है अध्यात्म का एक तो वे लोग हैं जिन्होंने श्रृंखलाबद्ध काम किया है वो हजारों साल तक उनकी श्रृंखला काम करती रही जैसे बुद्ध चौबीसवा व्यक्ति अभी भी पैदा होने को अभी बुद्ध का एक व्यक्तित्व तो और पैदा होने को, अभी भी बौद्ध भिक्षु सारी दुनिया में उसकी प्रतीक्षा कर रहे अनंत अनंत रूपों में उसकी आकांक्षा और प्रतीक्षा की जा रही कि वो एक बार और पकड़ा जा सके लेकिन जैनों का पास नहीं हिंदुओं के भी पास एक ख्याल है ल का कि वो अभी उतरने को है एक व्यक्ति मगर फिर भी साफ सूत्र नहीं है कि उसे कैसे बुलाया जाए कैसे पकड़ा जाए कैसे पहचाना जाए पहचानने का भी उपाय नहीं अभी तुम जान के हैरान होगे कि जैनों के तेईस तीर्थंकर सारे सूत्र छोड़ गए थे जब 24 में आए तो तुम कैसे पहचानो सब सूत्र थे उपलब्ध उस चौबीस में, में क्या क्या लक्षण होंगे उसके हाथ की रेखाएं कैसी होंगी और पैर का चक्र क्या होगा उसकी आंखें कैसी होंगी उसके हृदय पे क्या चिन्ह होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी उसकी उम्र कितनी होगी चुप था बात है उस आदमी को पहचानने में दिक्कत नहीं लगी महावीर के वक्त में आठ आदमियों ने दावा किया था कि हम तीर्थंकर क्योंकि वक्त आ गया था घड़ी आ गई और दावेदार अंततः महावीर स्वीकृत हो गए वो सात लोग छोड़ दिए गए क्योंकि प्रतीक सिर्फ इस आदमी पे पूरे हुए लेकिन रामकृष्ण तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कोई पहचान नहीं थी कोई उपाय नहीं था अब बड़ी हालत आध्यात्मिक अर्थों में आज दुनिया की हालत बहुत अजीब है और इस अजीब हालत में अब सिवाय इसके कोई उपाय नहीं है आज कि इसी किनारे पर कोई खूटी ठूक के कोई रुका रहे उस तरफ से कोई आवाज नहीं आती आती भी है तो समझ में नहीं पड़ती समझ में भी पड़ जाती है तो भी उसका राज खोलना मुश्किल हो जाता है जिसका राज क्या है अब जिसे सारी कठिनाई क्या है कि उस लोक से इस लोक तक खबर पहुंचाना सिंबॉलिक ही हो सकता है सांकेतिक ही हो सकता है अब शायद तुम्हें पता ना हो कि पिछले सौ वर्षों से इस बात का वैज्ञानिकों को पता है कि कम से कम पचास हजार पृथ्वी होनी चाहिए सारे विश्व में जहां जीवन होगा और जहां मनुष्य या मनुष्य से भी ज्यादा विकसित चेतना के प्राणी होंगे लेकिन उनसे चर्चा कैसे की जाए उनको संकेत कैसे भेज जाएं, और कौन सा संकेत वो समझ सकेंगे बड़ी कठिन बात है कैसे समझेंगे तिरंगा झंडा देख हिंदुस्तानी समझ लेता है कि अपना झंडा फहराया जा रहा है। लेकिन तिरंगा झंडा देख वो तो कुछ ना समझेंगे और तिरंगा झंडा भी उन तक कैसे फहराया जाए तो दिखाई पड़ जाए तो इस संबंध में इतने अजीब अजीब प्रयोग किए गए जिनकी कल्पना के भी बाद एक आदमी ने कई मील लंबा त्रिकोण बनाया साइबेरिया में बनाया और उसमें पीले फूल बोए पूरे मीलों लंबे ट्राइंगल में। और उसको विशेष प्रकाशों से प्रकाशित किया क्योंकि ट्रायंगल किसी भी पृथ्वी पर होगा तो ट्रायंगल ही होगा ट्रायंगल के तीन ही कोण होंगे कहीं भी आदमी हो या आदमी से ऊंचा प्राणी हो कुछ भी हो ज्योमेट्री के जो फिगर थे उनमें भेद नहीं पड़ेगा इसलिए ज्योमेट्री के द्वारा शायद हमारा कोई संबंध बन जाए शायद इतने बड़े ट्रायंगल को देख सके किसी ग्रह से कोई और सोच सके कि जरूर इतना बड़ा ट्राइंगल अपने आप नहीं बन सकता एक और ट्राइंगल है तो जोमेट्री का पता करने वाले लोग होंगे दो ऐसा अंदाज करके बड़ी मेहनत की गई बहुत दिनों तक पर कोई सूचना नहीं मिल सकी कोई खबर नहीं आई कि कोई समझा कि नहीं समझा फिर अब बहुत से राडार लगा के रखे गए कि शायद वो कोई संकेत भेजते हो तो हम संकेत पकड़ ले कुछ संकेत कभी कभी पकड़ने भी आते हैं लेकिन उनका राज नहीं खुलता फ्लाइंग सासर की बात सुनी होगी पृथ्वी पर बहुत जगह बहुत लोगों ने उसे देखा है कि कोई चीज विद्युत की चमक की तरह घूमती हुई छोटी तस्तरी की भांति चक्कर लेती हुई दिखाई पड़ती है विदा हो जाती है बहुत जगह बहुत क्षणों में देखी गई और कभी कभी तो एक ही रात में पृथ्वी पर बहुत जगह देखी गई लेकिन अभी तक उसका राज नहीं खुल पाता कि वो क्या है कौन उसे बेचता क्यों वो आती है क्यों विदा हो जाती है इस बात की बहुत संभावना है कि किसी दूसरे ग्रह के लोग भी पृथ्वी तक संकेत भेजने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम नहीं समझ पाते जब नहीं समझ पाते तो हम में से कुछ हैं जो कहते हैं कि झूठी है ये बात ये वगैरह सब गप सप है कुछ हैं जो कहते हैं कि कुछ आंखों का भ्रम हो गया होगा कुछ हैं जो कहते हैं कि कुछ और नहीं हुआ होगा कुछ प्राकृतिक घटना होगी लेकिन अभी क्या होगा वो कुछ साफ नहीं हो पाता बहुत थोड़े हैं जिनको इतना भी ख्याल है जो कहते हैं कि किसी दूसरे ग्रह के वासियों का निमंत्रण सूचना कोई खबर होगी मगर ये तो फिर भी आसान है क्योंकि दूसरे ग्रह पर जो जीवन है और इस ग्रह पर जो जीवन है इन जीवन के बीच उतना फासला नहीं जितना फासला उस लोक में गई आत्मा और इस लोक की आत्माओं के बीच हो जाता है वो फासला और भी बड़ा वहां से भेजे गए संकेत पकड़ में नहीं आते आ जाए समझ में नहीं आते राजनी खुलता तो रामकृष्ण जैसे व्यक्तियों को इस सदी में इस सदी में पूरी पृथ्वी पर इन पिछले 200 वर्षों में 200 वर्ष भी कहना ठीक नहीं असल में मोहम्मद के बाद बड़ी कठिनाई हो गई बड़ी कठिनाई हो गई 1400 वर्ष नानक ने इस कठिनाई को देखकर एक एक नई नई इंतजाम किया फिर ना, ना, बात ही छोड़ दी पिछली परंपराओं की की और दस आदमियों परंपरा खड़ी की। लेकिन वो भी खो गई वो बहुत जल्दी खो गई वो ज्यादा देर चल नहीं पाई अब तो व्यक्तिगत साधक रह गए हैं जगत में जिनके पास श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था नहीं तो व्यक्तिगत साधक को तो शरीर की खूंटी सही करना पड़े उपाय और पांच में शरीर के पहले तो शरीर की खूंटी के सिवा कोई उपाय नहीं होता पांच में शरीर के बाद बाहर के संकेत काम कर सकते हैं बाहर का दबाव काम कर सकता है लेकिन अगर बाहर से संकेत ना मिलते हो तो फिर साथ में शरीर के व्यक्ति को भी पांच शरीर के नीचे की खूंटी का काम करना पड़े उसका ही उपयोग करना पड़े उसके सिवा कोई उपाय नहीं रहता